पत्रावली 325 भारती की संपादिका श्रीमती सरला घोषाल को लिखित ओम तत्सद रोज बैंक बर्दवान राजभवन दार्जिलिंग छः अप्रैल अठारह सौ संतानवे मान्यवर महोदया आपके द्वारा प्रेषित भारती की प्रति पाकर बहुत अनुग्रहित हूँ जिस उद्देश्य के लिए मैंने अपना नगण्य जीवन अर्पित कर दिया है इसके लिए आप जैसी गुणज्ञ महिलाओं का साधुवाद पाकर मैं अपने को धन्य समझता हूँ इस जीवन संग्राम में ऐसे विरले ही पुरुष हैं जो नए भावों के प्रवर्तकों का समर्थन करें महिलाओं की तो बात ही दूर है हमारे अभागे देश में यह बात विशेष रूप से देखने में आती है अतएव बंगाल की एक विदुषी नारी से साधुवाद मिलने का मूल्य सारे भारत के पुरुष वर्ग की तो प्रशंसा ध्वनि से कहीं बढ़कर है भगवान करे इस देश में आप जैसी अनेक महिलाएं जन्म लें और स्वदेश की उन्नति में अपने जीवन का उत्सर्ग करें भारतीय पत्रिका में आपने मेरे संबंध में जो लेख लिखा है उसके विषय में मुझे कुछ कहना है जो यह है भारत में मंगल के लिए ही पाश्चात्य देशों में धन प्रचार हुआ है और आगे भी होगा यह मेरी चिरधारणा है कि पश्चिमी देशों की सहायता के बिना हम लोगों का अभ्युत्थान नहीं हो सकेगा इस देश में न तो गुणों का सम्मान है और न आर्थिक बल और सर्वाधिक सोचनी बात है कि व्यवहारिकता लेस मात्र नहीं है इस देश में साध्य तो अनेक हैं किंतु साधन नहीं मस्तिष्क तो है परंतु हाथ नहीं हम लोगों के पास वेदांत मत है लेकिन उसे कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता नहीं है हमारे ग्रंथों में सार्वभम साम्यवाद का सिद्धांत है किंतु कार्यों में महाभेद वृत्ति है महानिस्वार्थ निष्काम कर्म भारत में ही प्रचारित हुआ परंतु हमारे कर्म अत्यंत निर्मम और अत्यंत हृदयहीन हुआ करते हैं और मांसपिंड की अपनी इस काया को छोड़कर अन्य किसी विषय में हम सोचते ही नहीं फिर भी प्रस्तुत अवस्था में ही हमें आगे बढ़ते चलना है दूसरा कोई उपाय नहीं भले बुरे के निर्णय की शक्ति सब में है किंतु वीर तो वही है जो भ्रम प्रमाद तथा दुखपूर्ण संसार तरंगों के आघात से अविचलित रहकर एक हाथ से आंसू पहुँचता है और दूसरे अकंपित हाथ से उद्धार का मार्ग प्रदर्शित करता है एक और प्राचीन जड़ पिंड जैसा समाज है और दूसरी ओर चपल अधीर आग उगलने वाले सुधारक वृंद हैं इन दोनों के बीच का माध्यम मार्ग ही मध्यम मार्ग ही कल्याणकारी है मैंने जापान में सुना कि वहाँ की लड़कियों को यह विश्वास है कि यदि उनकी गुड़ियों को हृदय से प्यार किया जाए तो वे जीवित हो उठेंगी जापानी बालिका अपनी गुड़िया को कभी नहीं तोड़ती है महाभागे मेरा भी विश्वास है कि यदि हतश्री अभागे निर्बुद्धि पददलित चीर भुभुक्षित झगड़ालु और ईर्ष्यालु भारतवासियों को भी कोई हृदय से प्यार करने लगे तो भारत पुनः जागृत हो जाएगा भारत तभी जागेगा जब विशाल हृदय वाले सैकड़ों स्त्री पुरुष भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विवर्जित कर मन वचन और शरीर से उन करोड़ों भारतीयों के कल्याण के लिए सचेष्ट होंगे तो दरिद्रता तथा मूर्खता के आगाध सागर में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 कि भारत के भलाई के उद्देश्य से ही इस देश में जन बल कहाँ है अर्थ बल कहाँ है पाश्चात्य देशों के अनेक स्त्री पुरुष भारत के कल्याण के निमित्त अति नीच चाण्डाल आदि की सेवा भारतीय भाव से और भारतीय धर्म के माध्यम से करने के लिए तैयार हैं देश में ऐसे कितने आदमी हैं और आर्थिक बल मेरे स्वागत में जो व्यय हुआ उसके लिए धन संग्रह करने में कलकत्ता वासियों ने मेरे व्याख्यान की व्यवस्था की और टिकट बेचा फिर भी कमी रह गई और खर्च चुकाने के लिए 300 रुपए का एक बिल मेरे सामने पेश किया गया इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दे सक रहा हूँ और न किसी की निंदा कर रहा हूँ किंतु मैं केवल यही बताना चाहता हूँ कि पश्चिमी देशों से जन बल और धन बल की सहायता मिले बिना हम लोगों का कल्याण होना असंभव है यदि चिर कृतज्ञ तथा प्रभु से आपके कल्याण का आकांक्षी विवेकानंद